देश काल वस्तु से असं है वो इंद्रियों से और मनुष्य विषय तो हुआ नहीं तो बाणी से लीला कैसे जाएगा व्यासा मगोचरम तो बारंबार विचार करना चाहिए बृहस्पति मृत घटे नहीं दृष्टांति न पुनः और और घरे का वृक्षांत देख सकता कार्य मृत्युता का, मिट्टी में कार्यपना आरोपित है घरे की शकल को देख करके घरे की शकल को देख करते शल जो है वो मिट्टी में कार्य है ऐसी कल्पना की गई है और घरे की पूर्व पूर्व का पूर्वावस्था को पूर्व को देख करके मिट्टी के कारण की कल्पना की गई है तो पूर्वावस्था काल है सकल सूरत घड़े की यह द्रव्य में कल्पित आकृति है और जितना बड़ा उसका पेट है उतना वो स्थान है बला घड़े की सकल सूरत घड़े का घेरा घड़े की पूर्वावस्था ये सब घड़े के साथ है मिट्टी में नहीं है मिट्टी तो पूर्वावस्था और उत्तरावस्था दोनों से मुक्त है वो बड़े पेट और छोटे गले से भी मुक्त है और मिट्टी मिट्टी तो घड़ा फूट जाए तब भी मिट्टी है उसके वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता है ब्रह्म तो को समझने की कोशिश करनी चाहिए अनि नईव प्रकारेण वृक्ष ब्रह्मात्मिका चित्ता वृत्ति ज्ञानम तदप्तरम इसी प्रकार से जब हम कार्य कारण भाव का जो परिच्छेद है उसका विचार छोड़ करके उत्तरावस्था में भी वही और पूर्वावस्था में वही और दोनों के बिना भी वही घड़े के भीतर भी वही बाहर भी रही घरे की सकल पूरक है भी वही और नहीं है तब भी वही जब इस प्रकार ये ब्रह्मांड भट्ट ये ब्रह्मांड का गड़ा कोटि कोटि ब्रह्मांडों के कोटि कोटि ब्रह्मांडों के घरे और उनकी बीजात्मिका कारणात्मिका लोगों के रूप में लेने सीटी स्थिति और घरे के रूप में ब्रह्मांड के रूप में बनना और ये कार्य कारण की कल्पना से विनिर्मुक्त देश की कल्पना से विनिर्मुक्त काल की कल्पना से विनिर्मुक्त है ना किसी भी दृश्य आरोप से विनिर्मुक्त जो वस्तु की स्थिति है वो तो ब्रह्म है वही अपना आत्मा है पर ये बात तो आती है भाई उदेश सिद्ध चित्ता नाम अनंत तक सिद्ध चित्तान असुद्ध चित्त कंते हैं युद्ध चित्त में संस्कार और विकार ये तो आप जानते हैं कि संस्कार भी एक प्रकार का विकार ही है कि तो आप सुना तो लूंगे बढ़िया से बढ़िया तेल फेल में लगाओ लेकिन साबुन से धोना पड़ेगा नहीं तो मैल बन जाएगा संस्कार है ना तेल लगाना तो फिर का साथ अच्छा शरीर में साउडर लगाओ और फिर तो साबुन से मत धोना उससे लगाते जाओ साउडर को बारम्बार है न क्या हो जाएगा विकार हो जाएगा ना हाँ। संस्कार भी कहीं विकार होता है संस्कार दो तरह से होते हैं बल्कि कि किसी किसी शास्त्र में तीन तरह का माना है देशापन संस्कार जैसे आपकी भोंख जब बड़ी बड़ी हो जाती है पलकों तक आ जाती है तो उसको चाहना सरकार ये दीपार ही तो है ना इस विचार को निकाल देना पसीना आता है तो उसको पोचना पड़ता है ना ये विकार को मिटार देना दो हो गया और फिर चमड़ी चिकनी रहे इसके लिए भी तो प्रयास करते हैं भले साबन में मिलाए ये से करो चाहे अलग रखें ये से करो तो चमड़ी के विकास पसीने को अलग कर देना यह दोषातम संस्कार है और इसमें चिकनाई बनी रहे ये गुणाधान संस्कार है गुणाधान तो उसको कितनाई बनाई कितना बनाए रखने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसको भी सुनाना पड़ता है साबुन में लगाओ तो देखो जम जाएगा और, और एक एक गड्ढा है मान लो शरीर में तो ऐसे ढंग से उसको भर देते हैं कि पता नहीं चले एक थोड़े तो दिनों पहले एक कोसी से एक व्यापारी आया था उसने किसी का मुकदमा चला रखा था वो गरीब का, तो गरीब के पास मुकदमा लड़ने के लिए पैसा नहीं था एक बनाया उससे गुस्सा गरीब को और वो अदालत में हो मजिस्ट्रेट के सामने, तो ये आदमी हमको सता रहा है जाके अपने बाप के मुंह में उसकी माकई पकड़ गई और बिल्कुल अलग ले लिया नाक हो आ लोग चिकित्सा कराने के लिए आया था बंबई में तो उसकी नाक बनाई गई थी प्लास्टिक की नाक बनाते बांध में थे वो मांग कर रक्त लेते भर के फिर उसको चालू किया गया रक्त संचार किया गया जिसको हिमांग पूर्ति बोलते हैं ये भी संस्कार <coughs> तो है। तो नारा ये जो हम अपने स्वरूप में देशातमयन गुणाधान अथवा हीनांग की रूप संस्कार करते हैं वो क्यों करते हैं इसकी जरूरत कहां है तो अपने को तो दृश्य वस्तु के साथ जोड़ देते हैं आप अपने मन में से जो काम क्रोध आदि है उसको निवारण करो। ये विकार का निराकरण हुआ अब बोले आओ सदगुण को रखें बड़ी विचित्र लीला है ना ये संसारी लोगों की समझ में ये बात बड़ी देर से आती है एक आदमी एक दिन बाजार में जा रहा था उसने देखा कि कोई बहुत और आकांग तंग आदमी खड़ा हुआ करा है रहा है दया आई दया आई तो, तो गुण है अच्छा है कि नहीं है तो दया आना तो गुण ही है बहुत अच्छा है अपने बर्फपन का अभिमान छोड़ के अपनी उठा के उसको तो आज के मोटर ले गया, अस्पताल में ले गया तो अस्पताल में भर्ती नहीं हुई उसकी अपने घर ले गया अपने घर ले गया भाई तो क्या अच्छा हुआ पहले तो ली जाती अपने पलंग सब पिला दिया और तो घर में सब से कहा कि इसको पानी दो इसकी सफाई करो अच्छे कपड़े पहनाओ बढ़ गया और उसके दिल में खूब खुशी हो ठन कहे उसका दिल कि एक गरीब पराग में एक दुखी की बड़ी भारी मदद की है ना तो थोड़ी घर तो। में ख्याल आया कि वो ऐसा तो कोई धनी नहीं करता है मेरे तमाम दूसरा गांव है करोड़पति जो इस तरह गरीब को आप आप सोचते हैं कि वो वृत्ति रह गई दवा नहीं वो अभिमान आ गया है ना? और उसके बाद उस बेचारे बीमार में फूक दिया हो है ना? नीज निकल गई इस शरीर में बिगड़ गया कमरा गंदा हो गया अरे राम राम राम ये लोग ऐसे हैं बार बड़े कि इनके से मदद भी करो तो ये कुछ ख्याल नहीं रखते हैं अभा घृणा हो गई गुलामी हो गई तो दया नाम का सदगुण आया था कार्त् अभिमान हुआ राजस और घृणा हुई तो तामस <coughs> ये संसार के जो सदगुण हैं आपको क्या सुना है आगा। आगा। फोन करते भी हाथ गलता है होम होम करते भी विहार जलता तो महात्मा लोग जो हैं विरक्त हैं महात्मा हैं जो तत्व का विचार करने वाले हैं वो जानते हैं कि ये ब्रह्मांड कितनी बार बिगड़ता है और बन जाता है जैसे झोंपड़ी में आग लगती है ना वैसे कई बार ब्रह्मांडों में आग लगती है और ये जल के भस्म हो जाते हैं है, तो अब एक दयालु आदमी अगर ये बात सुनेगा तो उसको बड़ी बुरी लगेगी कैसे तो कठोर किस्त के लोग होंगे बगल में झोपड़ी में आग लगी है और बुझाने के लिए नहीं दौड़े परंतु तत्व को समझना होगा तो झोपड़ी की बात नहीं आग बुझाओ जाके तो ब्रह्मांड में भी आग लगी है और इस समय आप कहोगे कि प्रमाण दो सिद्ध करो हम प्रमाण देकर सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि आपकी नजर वहां तक नहीं पहुंच सकते इस समय लाखों ब्रह्मांड जल जल के इसी समय इसी समय जल जल के भस्म होकर गिर रहे हैं और इसी समय लाखों ब्रह्मांड जो हैं वो पैदा हो रहे हैं और लाखों ब्रह्मांड जिंदा रह रहे हैं और ईश्वर की ब्रह्मशक्ति विष्णु शक्ति रूद्रशक्ति सब इस अनंत सृष्टि में काम कर रही है तो जो गुण होता है वो कभी दोष के रूप में हो जाता है जो दोष होता है वो भी कभी वो भी कभी गुण हो जाता है बोला संसार में दोष और गुण का दोष और गुण का नियम नहीं है गुण दोष ब्रिक दोष गुण अक्टूबर वर्ग का तो होना शुद्ध चित्त होना मानो संसार के गुण दोष को धारण नहीं करना समाधि और विक्षेप दोनों को धारण नहीं करना समाधि को भी नहीं विक्षेप को भी नहीं भूल को भी नहीं देश को भी नहीं रात को भी नहीं द्वेश को भी नहीं सुख को भी नहीं दुःख को भी नहीं खेत विकित्त कर तब क्या होगा वृत्ति ज्ञान का उदय होगा वृत्ति व्याप्ति होगी फलव्याप्ति नहीं होती तत्वज्ञान में फलव्याप्ति नहीं होती वृत्ति व्याप्ति होती मृत्युव्यापी माने किसी चीज को ठीक ठीक समझ लेना और फलव्याप्ति माने मैंने समझ लिया ऐसा अभिमान होना तो घड़ी को हम ठीक ठीक समझ लेते हैं और अभिमान भी करते हैं कि हाँ ठीक ठीक समझ लिया परंतु ब्रह्म के बारे में जो अज्ञान था ना वो निर हुआ संसार सत्य हो रहा था ब्रह्म असत हो रहा था कि जब ब्रह्म को सत कह दिया तो संसार असत हुआ, है ना? और ब्रह्म कोई संसार की तरफ सत्व है नहीं तो उसकी सत्ता भी लौकिक दृष्टि से आरोप है उसकी चित्ता भी लौकिक दृष्टि से आरोप है उसकी आनंद रूपता भी लौकिक दृष्टि से है उसकी अद्ययता भी द्वैत दृष्टि द्वैत भावना के निषेध है असल में परब्रह्म परमात्मा सच्चुदा आनंद अड्डल पद का वाक्यार्थ नहीं इसके द्वारा भी लक्ष्यार्थ है लक्ष्य है तो ये शब्द भी उसको नहीं छूते हैं और लक्ष्यता भी व्यावहारिक दृष्टि से चलते है वृत्ति ज्ञान वृत्ति ज्ञान क्या होता है वृत्ति ज्ञान होता है एक तो जो जिस चीज का ज्ञान पहले ना हो पैदा हो है न प्रागवावक प्रतियोगी और जिस आश्रय में उठाय उसमें लीन हो जाए घटक ज्ञान का उदय हुआ घतक ज्ञान का लय हुआ और विषय घट के विषय में हुआ और लीन हुआ और घटक ज्ञान और पथ ज्ञान अलग अलग हैं ये चार बात वृत्ति ज्ञान में संसार के वृत्ति ज्ञान में चार बात होती है लेकिन सत्व ज्ञान में चार बात नहीं होती है तीन ही होती है सचमुच मनुष्य के अंतकरण में तत्व का जैसा ज्ञान होना चाहिए वृत्ति में वो पहले से नहीं है तो विचार करने से सत्यमत्यादि महादाश्य के अर्थ पर विचार करने से उसका उदय होता है और वो आत्मारूप आश्रय में क्षण के लिए ब्रह्म रूप विषय का अथवा ब्रह्मात्मा रूप आश्रय में ब्रह्मात्मा रूप विषय का है ना कुछ तो दिन के लिए ज्ञान होता है और नष्ट हो जाता है उसमें अनेकता नहीं होती अनेक बार उदय नहीं होता अनेक बार विदय नहीं होता हुआ तो और गया और अपने साथ अंधकार को ले गया इसीलिए ब्रह्म ज्ञान में फिर से दोहराने की जरूरत नहीं होती लेकिन जब तक न हो तब तक दोहराने की जरूरत पड़ती है ये हाँ। ध्यान तो बोलते हैं कारण व्यतिरेकेण कुमानदोक अन्वयनों पुनस्त कार्ये नित्यम प्रकश्यती तो इसलिए जिज्ञास को पहले क्या चाहिए कार्य से विलक्षण है कारण इस बात का पहले दर्शन करे विचार करे और केवल पीत को देखोगे तो फेंक लोगे और केवल मोती को देखोगे तो उसको तो रख लोगे मोती से राग होगा पीत में उपेक्षा हो जाएगी वस्तु है और मोती कीमती वस्तु है परंतु दोनों पानी के गिलास हैं जब आप देखोगे पीत भी पानी है और मोती भी पानी ही है जल ही है और जल मात्र वो तो आपके तो घर में अगर कीमती चीज रखनी है तो मोती लेकर रखिए और कुमकुम रखना है तो आप पीप में रख लीजिए काम लेना है ना कुमकुम रखना है तो सीप रखिए और कीमती चीज घर में रखनी है जेवर पहनना है तो मोती रखिए और तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो सीत और मोती का ख्याल नहीं करके दोनों में पानी है इस बात को समझिए तो पहले कार्य की दृष्टि तोड़ करके कार्य से व्यतिरिक्त दृष्टि से कारण को देखिए और फिर देखिए कि जो कारण है वही कार्य बना हुआ है और इस तरह से विचार विचार करते करते क्या होगा कि कार्य में तो कारण रहता है परंतु कारण में कार्य नहीं रहता है परंतु जब कार्य है ही नहीं तो कारण कहां से होगा तो बाकी क्या रहा तो बाकी देखने वाला रहा कार्य का पैदा होना और मिटना और बस्ती में कारण पने का आरोप होना और अपराध होना बस्ती में कारण पने का अध्यारोप हुआ और अपराध हुआ और व्यवहार में कार्य पैदा हुआ और कार्य नष्ट हो फिर कौन रहेगा कहा कि संभव नहीं जो बच रहा सो कौल वो तो अपना आता क्योंकि कोई बोल नहीं सकता कि अपना आता नहीं है सोच भी नहीं सकता बोल भी नहीं सकता जो सोचता है कि मैं नहीं हूं वो दीवान रिम में उसको नहीं सोचता जो ऐसा सोचता है कि मैं नहीं हूं वो है, और जो बोलता है कि मैं नहीं हूं वो कैसा है जैसे कोई बोल के बता कि मेरे मुंह में जीव नहीं आए मुमुखे जज्बा नास्क जैसे मेरे मुंह में जीव नहीं है ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है वो ऐसे ही मन में यह सोचना कि मैं नहीं हूं ये बिल्कुल गलत है इसलिए मैं के बारे में जो गलत धारणाएं बैठ गई हैं इनको बता दो और तुम्हारा मैं है, है ना? गलत धारणा क्या है तो का काल से संबंध गलत धारणा है हमारी कोई उम्र है देश से संबंध कि हम किसी घेरे में हैं ये गलत धारणा है किसी बच्ची से संबंध ये में जाने आने वाला जीने मरने वाला किसी वित्तीय राज विद्वेशी होने वाला अंतप करने वाला मैं कोई परिचुण जीव हूं ये अपने बारे में गलत धारणा है तो अपने बारे में जो गलत धारणाएं हैं उनको अलग कर दो अब समझो की अपरिक्षानुभूति में पांच लोग और रह गए हैं उनको तो कर देंगे कल पूरा है ना घा प्रत्यारि कार्यो हि कारण पशे सा कार्यम विपर्जे कारण्व सीदे अवशिष्ठावीन निश्चयात्मना भविशीं भ्रमरचूत अदृष्ट भाव त्मकान्यम्वान भावे बुध दृश्य दृश्यता नहीं ब्रह्मा ब्रह्माचारेद्वान्तु धीयादया रंग साम राजयोग विरा सुपायाथ योगे नुजिद परिपत्व मनोजेश गुरदा सुलभोजया परिपक्वे सिद्धि गुरु गुरदाना भेजगा दुनियादार लोग जो कारण देखते हैं वो बहुत गलत दृष्टि है उसके तो तो तो बारे में जैसे कोई का आदमी कोई काम स्वाभाविक रूप से भी करे तो उसमें रहस्य निकालने की कोशिश करता है इसमें राज से किया देश से किया तो ये जो कर्म में राजद्वेश के हेतु की कल्पना हम करते हैं वो कार्यकारण दृष्टि नहीं है है ना? वो तो अपने मन में जिसके प्रति सद्भाव होगा उसका किया हुआ काम अच्छा लगेगा और अपने मन में जिसके प्रति दुर्भाव होगा उसका किया हुआ काम बुरा लगेगा जो काम अच्छाई से किया गया है या बुराई से वो तो भगवान जाने मनुष्य अपने मन में जो अच्छाई और बुराई है वो कर्म कर आरोपित कर देता है तो दूसरे की बात को मालूम नहीं करते हम तो ऐसा कई बार का अनुभव रहे तो मेरे मन के बारे में अगर कोई बात कोई कहता है ना, तो इससे मैं जितना जानता हूं उतना तो दूसरा नहीं जानता है एक तो बार उत्तर प्रदेश के किसी शहर में शादी होने के बाद गया बलिया मैं था मेरे एक तो मित्र और सन्यासी हैं बंदी स्वामी और हमारे जी महाराज के भी भक्त हैं और स्वामी ब्रह्मानंद जी से ही उन्होंने दंड लिया तो दोनों मित्र मित्र हैं दोनों ही दे गए तीसरा कोई साथ नहीं था तो वहां एक सम्मेलन हो रहा था उन दोनों में सम्मेलन की हमको कोई जानकारी नहीं थी हमको कोई निमंत्रण नहीं था कोई दिलाया नहीं था लेकिन जब पहले पहले हम लोग गए तो अपने आप सम्मेलन में चले गए हम लोगों ने कहा कि व्याख्या गए तो व्याख्यान भी दे अब दूसरे दिन हम अपने आप नहीं गए बोला हम जहां बैठे तो वहीं बैठ गए अब दो सौ पांच सौ आदमी आते हमारे पास बैठ गए और वो प्रश्न करने लगे हम उत्तर देने लगे तत्सन निकल गया तो वो सम्मेलन वाले जो थे, थे वो हमारे ऊपर बहुत नाराज हुए बोले तो कि हमारा सम्मेलन बिगाड़ने के लिए इन्होंने ये काम किया हे भगवान हमारी अंतरात्मा में उनका सम्मेलन बिगाड़ने का कोई साल नहीं था अब झूमठे आरोप कर आए उन्होंने दुर्भाव का दो तो सज्जन वहां हमारे थे उन्होंने आके हमसे ये तो नहीं कहा कि आप वहां चलिए क्योंकि दिलाने तो आए नहीं थे हमसे आके ये कहा कि हमारा जाना वहां बहुत जरूरी है क्योंकि आप तो दो दिन में चले जाओगे हमारे इनके जुश्मन में जाएगी जी तो हम जाते हैं तो हमने पास चले हम भी चले तो हम लोग चार पांच से आदमी फिर चले गए इनके तो सम्मेलन में अब ये महाराज वो सभा में ही वो बोले कि हमारा सम्मेलन बिगाड़ने के लिए तुमने ऐसा काम किया है अरे भाई हम बनाने के लिए आए थे तुम्हारा तो ये तो देखो वेदांत के प्रसंग ये बात क्यों सुनाता हूँ ये कर्म में जो कार्य कारण भाव है ना ये उपादान उपादान विषयक नहीं है किसी भी कर्म का एक तो उपादान कारण होता है और एक निमित्त कारण होता है बोला ये जो मन में आने वाले सद्भाव और दुर्भाव हैं वो तो निमित्त कारण होते हैं वे कार्य में अनुगत नहीं होते हैं बोला लेकिन जो उपादान कारण होता है माने जो नर होता है जो मसाला होता है जैसे घरे में मिट्टी उपादान कारण है घरे में कुम्हार चाक गापी ये सब घरे के उपादान कारण नहीं है घरे का उपादान कारण केवल माफी है सोने से जब गोबर बनाते हैं तो बनाने वाला कुनारिसमें वो सोना जलाता है तो प्याली आग, है? और आग तो और उसमें जो मसाला डालता है सो और बेबु साके में वो ढालता है वो वो सब उपादान कारण नहीं है वो विमुप्त कारण है उपादान कारण वो होता है जो कार्य में अनुगत होता है माने अगर तल की दृष्टि से देखा जाए तो कार्य और का उपादान कारण के देने जुदा जुदा नहीं किए जा सकते है घरे का वजन अलग और मिट्टी का वजन ऐसा नहीं हो सकता तो इसलिए घरे का कारण उपादान कारण मिट्टी है कुम्हार नहीं कुमार का संकल्प नहीं चाक नहीं बंदा नहीं सीत नहीं पानी नहीं था नहीं और जिस आग में ये गरम हुआ ना घड़ा पकाया गया ये आग भी नहीं है उपादान कारण बोला तो ये काम उन्होंने क्यों किया तो ये जो दुनिया में का तो ये कारण है भाई तो नीचा दिखाना चाहते होंगे पक्षपात करना चाहते होंगे इसको कारण नहीं बोलते हैं बोला ये तो लोग अपने मन अपने अपने मन में गाढ़ लेते हैं कोई तो अपना प्रेमी है और एक शपथ लगा दे तो बोले आह क्या प्रेम है है ना? और किसी के बारे में साल है कि किसी दुश्मन है, है और जरा ऐसी अंजली कर दे तो बस तो ये सब बात अपने मन की होती है बोला तो वेदांत में जो कार्यकारण का विचार है वो उपादान और उपादय का विचार है जैसे जल की एक बूंद जल ही होती है जैसे मिट्टी का एक कण मिट्टी ही होता है जैसे गर्मी आग ही होती है जैसे सबकी सांस हवा ही है जैसे सबके भीतर की फूल आकाश ही है इस प्रकार दुनिया में जितनी चीजें हैं उनका मूल स्वरूप ब्रह्म ही है कार्य ही कारणम पक्षी सब में वही भरपूर है खतमल में वही मच्छर में वही जीव में वही पशु में वही पक्षी में वही मनुष्य में वही पंचभूत में वही पंच परमात्रा में वही पंच विषय में वही अहंकार में वही महत्त्व में वही प्रकृति में वही माया में वही वही वही है ये जो सकल सूरज सब चीजों की अलग अलग मालूम पड़ते है। हैं ये तो केवल मालूम पड़ती हैं नहीं तो कार्य की ओर से नजर हटा करके एक बार सब में विराजमान जो कारण वस्तु है उसको देखो तो उसके बाद कार्य का कार्य तना तो तो तो तो तो तो तो तो और जब कार्य का कार्यपना नहीं रहेगा तो कारण का कारण पना भी नहीं रहेगा तथ्य तो बाकी क्या रहेगा बोले अपना आतर है अवश्य संभवे मुनि ये पृथ्वी जो दिखाई पड़ती है ये दरअसल अपनी स्थाल है तो हम बारह वर्ष की उम्र में काशी में आ गए थे एक बात आपको सुनाते हैं हम बच्चे थे सत्रह तो बरस की उम्र तक के पढ़ने लखने का संबंध रहा बाद में तो ऐसे ही आना जाना था तो हमारी माता जी जहीं तक ही काशी उनको एक माता जी मिलेंगे हमारी माता जी को तो एक और माता जी मिलेंगे सिनी थी जगदंबा, जगदम्बा जैसा उनका नाम था जगदम्बई संन्यासिनी थी बुद्ध्यवस्थापिता अलस फतेम बड़ी तथा तो नहीं थी हमने भी दर्शन किया तो उन्होंने हमारी माता जी को कोई मंत्र बताया मंत्र का अर्थ यह था ईश्वर का भी नाम रूप बता दो और अपना भी नाम नहीं फटा दो निर्विशेष मात्र है बिना विशेष की कल्पना किए सत्य नहीं हो सकता जब देश होगा तब बड़ा सत्य और छोटा सत्य होगा और जब काल होगा तो छोटी उम्र का सत्य और बड़ी उम्र का सत्य होगा और जब नाम रूप होगा ना, तब तो एक सत और दूसरा सत होगा एक निर्विशेष तनमात्र है फिर बोले मेरे त्र भी निर्विशेष ही है इसमें भी नाम रूप नहीं है देश में ही काल नहीं बच्चे नहीं, नहीं तो इसने भी जीव और ईश्वर का भेद तो बड़े और छोटे से होता है और नाम रूप में बड़ा छोटा बिना देशकाल बस्तु के संबंध के नहीं होता है तो तिल मात्र में कोई बड़ा छोटा नहीं है और तन्मात्र ही कोई बड़ा छोटा नहीं है और जब नाम भी कई नहीं है तो तन्मात्र और तीन मात्र में भेद भी नहीं है और एक है और उसने मैं और तुम तो और यह और वह का कोई भेद नहीं है उसने तो माता जी को तो कोई अभ्यास बताया है और मंत्र का व्यक्त करना और वैसे जिससे उन्होंने कहा था वैसे सिर्फ बैठ रहना तो अब माता जी दो तीन महीने तक की पुस्ताप करती रहीं, लेकिन बाद में उनका मुंह खुल गया तो खुल गया तो बताने लगे कि जब हम बैठते हैं तो हमको कैसा कैसा मालूम पड़ता है तो बताते, बताती थी कि पहले तो बता की मालूम पड़ता था, था कि गंगा जी बह रही हैं फिर मालूम पड़ने लगा कि पहाड़ खड़े हैं या तो फिर मालूम पड़ा कि बर्फ ही बर्फ है ऐसे या तो फिर बड़े बड़े फंस उन पर चढ़ते चले जा रहे हैं क्या तो चंद्रमा दिखाई पड़ा चंद्रमा कैसे जा रहे हैं ऐसे अब तो जब बात करने लगे तो हम लोग कभी कभी उनसे फिर हाते सकते तो भजन करने बैठते हैं तो सिनेमा देखते हैं है ना? ऐसे बल्कि जब माता जी भजन करने बैठते हैं तो सिनेमा देखते हैं दो तीन बरस में वो सिनेमा असल में हुआ क्या था कि पहले जागृत अवस्था खींच जाती न माने जब देह में बैठ करके वो ध्यान करने लगती धर्मों का चिंतन करने लगती तो जागृत अवस्था खींच जाती है और जागृत अवस्था छूट जाती है तो वो सपना अवस्था का प्रकाश हो जाता वो गंगा जी और वे पहाड़ और वे हिमालय और वे महात्मा और वे चन्द्रमा पूरे दे छूट जाने से सपना अवस्था का प्रकाश हो जाता है जा फिर बाद में बिल्कुल शांत वापिस नहीं मालूम पड़ता तो एक दिन खाते खाते बात हो रही थी मैं भोजन करते खा बात हो रही थी तो मैंने वो मंत्र बोल दिया जो माताजी जी जपते थे हम तो मालूम तो नहीं था असल में लेकिन अंदाज से ही मैंने बोल दिया बोल दिया तो माताजी ने कहा कि ये मंत्र तुमको कैसे मालूम हुआ अब उन्हें खुदा ही बताया अगर न बोलती तो हमको ये नहीं मालूम चाहता कि वो किस मंत्र का जप करते हैं ये मंत्र तुमको कैसे मालूम हुआ तो मैंने कहा हमको तो जन्म से मालूम है हमको तो भारत गुरू जी ने यही बताया है इसी को बताने से तो हमको ये सब पहले सारी सृष्टि जितने लग गई हाँ मिट्टी पानी आग हवा आसमान और शांत बैठ जाती हूँ शांत हो जाते हूँ जिसमें नाम रूप का विशेष नहीं है गुण और क्रिया का विशेष नहीं है तन्माप त्रितन्माप प्रेक अद्रय था बहुत मजा आया ये लोग जो कहते तो हैं ना कि परमार्थ के लिए कुछ करना नहीं है तो यथार्थ में उनका कहना सच्चा है तो? परमार्थ के तो अपना आत्मा ही है उसको पाने के लिए कहीं जाना नहीं है इंतजार करनी नहीं है कुछ बनना नहीं है कुछ बिगड़ा नहीं है वह तो जो का तेज है बोले तो फिर ये महात्मा लोग कुछ करने के लिए बताते क्या हूं बोले तो जो तुम आलतू फालतू काम मतलब अपने जीवन में तुमने भर लिया हैं, अपने मन में आलतू फालतू चीजें भर ली हैं उनको निकालने के लिए करने को बताते हैं है ना ये साधन भजन जो है वो एक प्रकार से मन में आलते तालते जो भरी हुई बातें हैं इनको झाड़ी लगाकर निभा फेंकने के लिए है और जब सब निकल गया तब तो तुम स्वयं इतने सुंदर हो इतने मधुर हो इतने प्रेमय हो ऐसे आनंदमय हो ऐसे प्रकाशमय हो ऐसा अधिनाशी तुम्हारा जीवन है अखंड अनंत तो परिपर्ण तुम्हारा शैक्षणिक जीवन ही ऐसा है कि उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है लेकिन तुमने इस समय तो अपने में क्या क्या धर रखा है और वो तुम्हें को मालूम पड़ता है कि नहीं यदि तुमको तो अपने मन में कुछ हंस हंस आलतू फालतू दुनिया का पूरा करकट तो अपने आप में तुमको नहीं मालूम पड़ता है तुम तृप्त हो नृप्त हो परम आनंद हो परम शांति स्वरूप हो तो तुमको कुछ करने के लिए कौन बताएगा पर तुमको अशांति है, तुमको असंतोष है, तुम्हारा चित्त विक्षिप्त हो दुनिया के सारे स्थिति तुम्हारे अंदर भरे हुए हैं, तो उनको निकालने के लिए उनको निकालने के लिए साधन करना पड़ता है आत्मा परमात्मा को दिन में भरने के लिए साधन नहीं करना पड़ता ये रेड वेदांत का सिद्धांत है ये कोई तो नई बात नहीं है ना और सौ कहीं हमको निकालने की कोई तो जरूरत नहीं है तो वो तो तुम्हारी मर्जी है ना हम लोग कहीं किसी को तो इंडिया गेट से पकड़ के, के थोड़ी देखते हैं कि आओ वेदांत सीखो और साधन करो है ना और जिसके मन में अशांति है दुख है दिक्कत है मालूम पड़े कि दुनिया भरी हुई निकालना चाहता हो तो उसके लिए है और तुम अपनी अपने रुपये में संतुष्ट हो अपने परिवार में संतुष्ट हो अपने मकान में संतुष्ट हो अपने संबंध में संतुष्ट हो अपनी रैली में संतुष्ट हो अपने मनो राज्य में संतुष्ट हो तो तुम्हारे अंदर असंतोष उत्पन्न करने के लिए हम तो जाएंगे पर अगर तुम्हारे अंदर कोई भी असंतोष हो तो उस असंतोष को निकालने के लिए है नम्ह को पाने के लिए नहीं आत्मा को पानी के लिए कुछ असंतोष से निकालने के लिए कुछ न करना पड़ेगा है ना दुःचरित्रता से असंतोष हो तो धर्म करना पड़ेगा वासना से असंतोष हो तो भक्ति करनी पड़ेगी कुछ किसी संकल्पा से असंतोष हो तो योगाभ्यास करना पड़ेगा अज्ञान का नासंधि का दुख है तो उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा जैसा रोग होगा वैसा योग होगा है ना जैसा भोग करेगा वैसा रोग होगा ना? और जैसा रोग होगा उसको मिटाने के लिए वैसा योग होगा और परमात्मा के स्वरूप में न भोग है न रोग है न योग है वो तो ज्यो का क्यों ज्यो का अखंड है कारणत्व पते नीर अवशिष्ट संभव मुनि जो कुछ है वो कौन है वो लोग अमन और कोई नहीं हो हम भावित वस्तुयन नित्मना कुमार भवन शीघ्र भ्रमरसी तमण महर्षि जी से पूछा कि ध्यान किसका करना चाहिए वो तो बात करते थे हूँ ये नहीं समझना कि तो किसका बैठे ही रहते थे हाँ हाँ बात करते थे किसी किसी को ज्यादा प्रश्न हो तो पुस्तक की एक अलमारी रखी रहती थी वहां घूमने वाली है सामने हाँ वो इशारा कर देते तो कोई उसको घुमाता तो उसमें से किसी किताब के, के इशारा कर देते कि